अध्याय आठ कोड़ी को छू स्वस्थ करना जब गुरु यीशु पहाड़ी से उतरे तब बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली उस समय एक कोड़ी उनके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा हे hey प्रभु यदि आपकी कृपा हो जाए तो मैं कोड़ से शुद्ध हो जाऊंगा प्रभु यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मेरी कृपा तुम पर हो गई है तथास्तु और वे तुरंत ठीक हो गया प्रभु यीशु ने उससे कहा देखो किसी से न कहना किंतु जाओ अपने आप को पुरोहित को दिखाओ ताकि वे देख सके कि तुम ठीक हो हो। गए तब परमात्मा के प्रवक्ता मोशे के आदेश के अनुसार मंदिर में भेंट चढ़ाओ ताकि लोगों को भी पता चले कि तुम कोड़ से पूरी तरह से ठीक हो गए हो हैरान कर देने वाली आस्था जब प्रभु येश कफरनहूंग शहर में आए तब एक रोम सम्राट के एक सेना अधिकारी ने आकर उनसे मदद मांगी प्रभु मेरा सेवक घर में बहुत बीमार पड़ा है उसे लकवा मार गया है प्रभु येशु ने उससे कहा मैं आकर उसे ठीक करूंगा सेना अधिकारी ने कहा प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर आए यदि आप यहां से ही केवल आदेश दे देंगे तो मेरा सेवक ठीक हो जाएगा मैं अपने से बड़े अधिकारियों के अधीन हूं और 100 सैनिक मेरे अधीन हैं। मैं एक सैनिक से कहता हूं जा तो वह जाता है और दूसरे सैनिक से कहता हूं आ तो वह आता है मैं अपने सेवक से कहता हूं यह कर तो वह करता है प्रभु यीशु को यह सुनकर हैरानी हुई और उन्होंने अपने साथ चलने वाली भीड़ से कहा मैं तुमसे सच कहता हूं मैंने पूरे इज़राइल देश में भी ऐसी गहरी आस्था किसी में नहीं पाई और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम के देशों से बहुत से ऐसे लोग जो यहूदी समाज से नहीं हैं आएंगे और कुलपिता अब्राहम इजहाक और याकोब के साथ परमात्मा के परम स्वर्ग के साम्राज्य में भोजन करने बैठेंगे परंतु बहुत से यहूदी जिनके लिए परमात्मा का साम्राज्य तैयार किया गया था अंधकार में डाल दिए जाएंगे वहां वे रोएंगे और गुस्से और दर्द से दांत पीसेंगे फिर प्रभु येशु ने सेना अधिकारी से कहा घर जाओ जैसी तुम्हारी आस्था है वैसा ही तुम्हारे लिए होगा उसी समय उसका सेवक ठीक हो गया बीमारियों और अशुद्ध आत्मा से छुटकारा इस घटना के कुछ समय बाद प्रभु यीशु पत्रस के घर आए और देखा कि उसकी सास बुखार में बिस्तर पर पड़ी है प्रभु यीशु ने पत्रस की सास का हाथ छुआ और उसका बुखार तुरंत उतर गया और वह उठकर उनकी सेवा सत्कार करने लगी उसी शाम लोग अनेक अशुद्ध आत्माओं से जकड़े व्यक्तियों को प्रभु यीशु के पास लाए प्रभु यीशु ने अशुद्ध आत्माओं को उन लोगों के शरीर से बाहर निकल जाने की आज्ञा दी और बीमारों को केवल कहने भर से ठीक कर दिया इसलिए परमात्मा द्वारा किया गया वादा पूरा हुआ जैसा कि उनके प्रवक्ता यशाया ने कहा था कि उन्होंने हमारी बीमारियों को ठीक किया और हमें हमारे रोगों से मुक्त कर दिया पारिवारिक कर्तव्यों से बढ़कर क्या है एक दिन जब गुरु येशु ने अपने चारों ओर बड़ी भीड़ को देखा तो शिष्यों को झील की दूसरी ओर जाने का आदेश दिया तब एक धर्मगुरु उनके पास आकर बोला गुरुजी, जी जहां कहीं आप जाएंगे मैं आपका शिष्य बनकर साथ चलूंगा प्रभु ये ने उससे कहा लोमड़ियों की मादे हैं और आकाश के पक्षियों के घोंसले परंतु तेजस्वी मानव पुत्र के पास अपना कोई घर नहीं जहां वह आराम कर सके एक अन्य शिष्य उनसे कहने लगा प्रभु अभी मुझे जाने दीजिए कि मैं अपने बूढ़े पिता की देखभाल करूं उनकी मृत्यु के बाद मैं आपके साथ चलूंगा परंतु प्रभु यीशु ने उससे कहा पारिवारिक कर्तव्य को जिनको निभाना है वे निभाते रहेंगे मैं चाहता हूं कि तुम अभी मेरे साथ चलो तूफान ने गुरु येशु की आज्ञा मानी जब गुरु येशु और उनके शिष्य नाव में जा रहे थे तो अचानक झील में बड़ा तूफान उठा यहां तक कि नाव में लहरों का पानी भरने लगा इस पर भी गुरु येशु की नींद नहीं खुली शिष्यों ने आकर उन्हें जगाया और चिल्लाए प्रभु हमें बचाइये हम डूबकर मर जाएंगे प्रभु यीशु बोले तुम इतने डरे वे क्यों हो मुझ में तुम्हारी आस्था बस इतनी ही है तब प्रभु यीशु ने उठकर तूफान और लहरों को आदेश दिया कि वे थम जाए वे तुरंत थम गए और बड़ी शांति छा गई शिष्य हैरान हो कहने लगे ये कैसे अद्भुत मनुष्य है कि तूफान और लहरे भी इनका कहना मानते हैं अशुद्ध आत्माएं परमात्मा पुत्र को पहचान कर डर गईं। जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ झील की दूसरी ओर गदरेनियों के इलाके में आए तब उन्हें अशुद्ध आत्माओं से जकड़े हुए दो मनुष्य मिले जो शव रखने वाली गुफाओं में रहते थे वे इतने खतरनाक थे कि कोई व्यक्ति उस रास्ते से निकल नहीं सकता था वे अचानक प्रभु येशु पर चिल्ला उठे हे परमात्मा के पुत्र हमसे आपको क्या काम क्या आप समय से पहले ही हमारा न्याय करने और दुख देने आ गए वहां से कुछ दूर पर बहुत से सुअरों का एक झुंड चर रहा था अशुद्ध आत्माओं ने विनती की यदि आप हमें निकाल ही रहे हैं तो हमें सुअरों के झुंड में भेज दीजिए प्रभु यीशु ने उनसे कहा जाओ और वे तुरंत मनुष्यों में से निकल सुवरों के झुंड में समा गई और सूरों का झुंड टीले से नीचे झील की ओर भागा और डूब मरा तब ये देखकर सूरों के चरवाहे नगर की ओर भागे और सब लोगों को उन अशुद्ध आत्माओं से जकड़े दोनों मनुष्यों के साथ हुई घटना के बारे में बताया इस पर सारा नगर प्रभु यीशु से मिलने निकल आया और जब लोगों ने उन्हें देखा तब वे उनसे विनती करने लगे कृपया हमारे प्रदेश से चले जाइए